श्री श्री चैतन्य चेतावली पठानों को प्रेमदान और प्रयाग में प्रत्यागमन मलयाचल गंधे नंदनायत तथा मज्जन संजे न दुर्जन सज्जन आयते मलयाचल की सुगंध से ईंधन भी जिस प्रकार चंदन बन जाता है वैसे ही सज्जनों के संसर्ग मात्र से दुर्जन पुरुष भी सज्जन बन जाते हैं यमुना पार करके प्रभु अनिच्छापूर्वक चल रहे थे वृंदावन की पुण्य भूमि को छोड़ने में उन्हें अपार कष्ट हो रहा था भट्टाचार्य आदि प्रभु के साथी उन्हें पकड़ कर चल रहे थे महाप्रभु अब अधिक चलने में समर्थ न हुए वे एक सुंदर सघन वृक्ष की छाया में अपने साथियों के सहित बैठ गए जहाँ बैठ प्रभु विश्राम कर रहे थे वहीं पास में कुछ गौवें चल रही थी ब्रजमंडल की सुंदर और सीधी गौवें अब भी अपने गोपाल की चुलबुली और प्रेममयी मूर्ति का स्मरण दिलाती है गौवें इधर उधर चल रही थी पास में ही गौें चराने वाले ग्वाल बाल आपस में क्रीड़ा कर रहे थे ब्रजमंडल की परिधि चौरासी कोष की है इस चौरासी कोष की बोली में कितनी मिठास है कितनी सरलता है और कितनी निश्चलता है उसे हृदयवान पवित्र पुरुष ही जान सकता है ब्रजमंडल के गाँव में पर्दे का विशेष बंधन नहीं है होली के दिनों में स्त्री पुरुष निष्कपट भाव से एक दूसरे के साथ बिना जान पहचान के होली खेलते हैं यो निर्विकार तो पृथ्वी पर कोई है ही नहीं किंतु अन्य स्थानों की अपेक्षा ब्रजमंडल में विकारी भाव बहुत कम है ब्रज में सारे कहना तो एक साधारण सी बात है सारे वहाँ गाली नहीं समझी जाती प्राय बच्चे बात बात में सारे कहते हैं ब्रजमंडल के अनपढ़ ग्वाल बालों के मुख से भी आप श्री कृष्ण लीला के ही पद सुनेंगे ब्रज के अनपढ़ मनुष्य श्री कृष्ण लीला संबंधी रसिया बड़े ही स्वर से गाते हैं सुनते सुनते उनमें से रस टपकने लगता है और सुनने वाला उस मधुर रस में छक सा जाता है गौों को एक और छोड़कर गालबाल मिलकर गीत गा रहे थे सभी मिलकर हाथ उठा उठा कर और क्रमर को हिला हिला कर गा रहे थे वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मारियो टोल गेंद गई दह में अर रर वह तो गेंद के संगई धायोरे कुछ गालबाल गा रहे थे एक उनमें से त्रिभंग ललित गति से खड़ा होकर बाँसुरी बजा रहा था वह अपने साथियों की तान के साथ ही चेष्टा को बताता हुआ और सिर को इधर उधर घुमाता हुआ वंशी बजा रहा था महाप्रभु ने ब्रजमंडल में मुरली की मधुर तान सुनी उनके दृष्टि सामने की क्रीड़ा करती हुई ग्वाल मंडली के ऊपर पड़ी बस फिर क्या था वे प्रेम में गदगद होकर अपने आप को भूल गए और एकदम ऊपर उछलने लगे उछलते उछलते बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े इतने में ही कोई मुसलमान राजकुमार अपने धर्मगुरु के साथ दस बीस घुड़सवारों को लिए हुए वहाँ आ निकला उन सवारों में से किसी एक ने बेहोश हुए प्रभु को देखा महाप्रभु के मुख से झाग निकल रहे थे और उनकी आँखें ऊपर चढ़ी हुई थी प्रभु की ऐसी दशा देख उस सवार ने अपने स्वामी से यह बात कही सभी समार सभी सवार फौरन अपने अपने घोड़ों पर से उतर पड़े महाप्रभु के अद्भुत रूप लावणयुक्त दिव्य मुख को देखकर सभी हटात उनकी ओर आकर्षित हो गए और उन सब के हृदय में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया उन्होंने समझा कि सन्यासी के पास कुछ द्रव्य होगा उसी के लालच से इसके साथियों ने इसे धतूरा दे दिया है यह सोचकर उन सवारों के सरदार ने प्रभु के सभी साथियों को कस कर बाँध लिया और कहने लगे यही इनकी कत्त कर डालो कत्ल का नाम सुनते ही बंगाली भट्टाचार्य महाशय तो सिटपिटा गए बंगालियों की ढीली धोती वैसे ही मशहूर है फिर प्रदेश में तो अच्छे अच्छे साहसियों की सिट, सिटल्ली भूल जाती है बेचारे भट्टाचार्य थर थर काँपने लगे इस पर उस मथुरा के साधु ब्राह्मण ने साहस करके कहा आप लोग हमारे ऊपर व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं हम यहीं के तो हैं हमें आप यहाँ के शासनकर्ता के पास ले चलिए वहाँ हमारे बहुत से यजमान और शिष्य हैं वे सब हमें जानते हैं हम कभी ऐसा काम कर सकते हैं ब्राह्मण की इस बात से उन लोगों को संतोष नहीं हुआ प्रभु का तीसरा साथी राजपूत था उसका नाम था कृष्णदास इस घटना से कृष्णदास के रजपूती खून में जोश आ गया वह कड़क कर बोला मालूम पड़ता है अभी तुम लोगों ने हमें पहचाना नहीं हम राजपूत हैं राजपूत श्र लेकर युद्ध में लड़ना ही हमारा नित्य का काम है अभी मेरे आवाज़ देने पर सैकड़ों योद्धा यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और बाद की बात में तुम्हें अपने इन कड़े वचनों का मजा मिल जाएगा इस बात से मन में कुछ भयभीत से होकर बेसवार अपने पीर साहब की ओर देखने लगे पीर जी कुछ गंभीरता के साथ शांत स्वर में पूछा हम यह जा जानना चाहते हैं कि ये इतने सुंदर तेजस्वी और स्वस्थ शरीर के युवक सन्यासी बेहोश क्यों पड़े हैं कृष्णदास जी ने कहा यह हमारे गुरु हैं इन्हें कभी कभी मिर्गी का दौरा हो जाता है इस समय ये उसी दौरे से बेहोश पड़े हैं कृष्णदास इतना कही रहे थे कि प्रभु उसी समय चैतन्यता लाभ करके उठ खड़े हो गए और जोरों से प्रेम में गदगद होकर नृत्य करने लगे तब राजकुमार बिजली खाने पूछा साधु बाबा आप अब तक बेहोश क्यों पड़े थे मालूम पड़ता है आपके इन साथियों ने आपको भूल से धतूरा खिला दिया है उसी से आप बेहोश थे अपने रुपये पैसे देख लीजिए इन धतूरा खिलाने वाले साथियों को आप जो कहेंगे वही उचित दंड दिया जाएगा प्रभु ने अत्यंत ही सरलता के साथ कहा भाइयों ये मेरे साथी मेरे दूसरे शरीर ही हैं इन्हीं की कृपा से तो मुझे ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों के दर्शन हो सके हैं मैं तो भिक्षुक सन्यासी हूँ कामनी कांचन का कभी स्पर्श नहीं करता मुझे धतूरा देने से किसी को क्या लाभ हो सकता है आप लोग घबराएं नहीं मुझे कभी कभी मिर्गी का दौरा हो उठता है उसी के दौरे में मैं बेहोश हो गया था और कोई भी कारण नहीं है प्रभु के ऐसा कहने पर उन लोगों ने सभी साथियों के बंधन खोल दिए अब प्रभु की और उस राजकुमार के धर्मगुरु पीर साहब की परस्पर में कुछ धार्मिक बातें होने लगीं वह यवन राजकुमार बड़ा ही सहृदय सुशील शांत और कोमल प्रकृति का था प्रभु के दर्शनों से ही उस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा वह प्रभु की सरलता भावुकता और तन्मयता को देख कर हो गया और हृदय से उन्हें प्यार करने लगा पीर साहब भी धर्मांध नहीं थे उनके हृदय में भी सदविवेक विचार और प्रेम प्रसंग को समझने की शक्ति थी प्रभु की प्रेम भरी बातों को सुनकर वह अपने इस्लामीपन के आग्रह को छोड़कर प्रभु के शरणापन्न हुआ प्रभु के पैर पकड़कर वह कहने लगा आप सचमित नारायण हैं आपके दर्शनों से मुझे बड़ी शांति हुई है अब आप मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए मैं तो पीरपन के मिथ्याभिमान में अपने स्वरूप को ही भूल गया था आपने मुझ डूबते हुए को हाथ पकड़कर कर उबारा है अब आप ही मुझे आगे का रास्ता भी कृपा करके बतावें प्रभु ने कहा आपका हृदय शुद्ध है इसमें अभिमान रह ही नहीं सकता यह तो राम के रहने की जगह है अंतर्यामी भगवान सबके हृदयों की बातें जानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान और सब कुछ करने में समर्थ हैं उनसे किसी के हृदय का भाव छिपा नहीं है उन्हें किसी भी नाम से पुकारिए उनके किसी भी रूप का सच्चे हृदय से ध्यान कीजिए उसी से वे प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि संसार में जितने नाम हैं जितने रूप हैं वे सब उन्हीं के हैं उनके बिना किसी नाम रूप की प्रतीति ही नहीं हो सकती भगवान को उदास्य भाव से भजना चाहिए अपने को गुरु आचार्य या शिक्षक नहीं समझना चाहिए आज से अपने को रामदास समझिए इसी में आपका कल्याण है बस उसी समय से उसने अपना नाम रामदास रख लिया और वह श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहकर नृत्य करने लगा राजकुमार बिजली खा तो पहले से ही प्रभु को आत्मसमर्पण कर चुका था उसके कोमल हृदय में प्रभु की प्रेमयी मूर्ति पहले से ही विराजमान हो चुकी थी किंतु अब तो वह अपने को नहीं रोक सका अपने धर्मगुरु के इस परिवर्तन का उसके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा वह भी कृष्ण कृष्ण कहकर प्रभु के चरण कमलों में लौटने लगा प्रभु ने उसे प्रेमालिंगन प्रदान किया मानो उसके शुद्ध हृदय में प्रभु ने शक्ति का संचार कर दिया हो प्रभु के प्रेमालिंगन को पाते ही सरल हृदय राजकुमार पागल की भाति नृत्य करने लगा उसी समय उसने इस्लामी धर्म की पद्धति को छोड़कर वैष्णव धर्म की शरण ली वह अपने साथियों के सहित सदा श्री कृष्ण कीर्तन में ही मग्न रहने लगा वे सबके सब, सब पठान वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हुए उनका एक अलग दल ही बन गया बिजली हिंदुओं के जिस तीर्थ में भी जाता वही वैष्णव लोग उसके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उसका अत्यधिक आदर करते इस प्रकार पठानों को प्रेम दान देकर प्रभु गंगा जी के किनारे सौरव सुकर क्षेत्र में पहुँचे सौरव में गंगा स्नान करके प्रभु बड़े ही प्रसन्न हुए उन्होंने अपने साथी कृष्णदास को तथा उस मथुरिया साधु बाबा को यहीं से लौट जाने की आज्ञा दी इस पर वे प्रभु के पैर पकड़ कर रोते रोते कहने लगे प्रभु यदि आप हमें सदा अपने पास रखना नहीं चाहते तो प्रयाग तक चलने की आज्ञा तो अवश्य ही दीजिए मकर की संक्रांति का स्नान करके हम लौट आवेंगे प्रभु ने उन दोनों की विनती स्वीकार कर ली और आप अपने सभी साथियों के सहित भगवती भागीरथी के किनारे किनारे प्रयाग की ओर चले गंगा जी के किनारे के प्राय सभी ग्राम गंगा माता के प्रभाव के कारण बड़े ही शुद्ध पवित्र होते हैं उन ग्रामों के प्राय सभी गृहस्थ साधु महात्माओं को बड़ी ही श्रद्धा के साथ भिक्षा देते हैं इसीलिए अच्छे अच्छे विरक्त साधु महात्मा राजपथ सड़क से कभी यात्रा नहीं करते वे निरंतर माता का दर्शन करते हुए और माता के अमृत तुल्य जल का पान करते हुए गंगा जी के किनारे किनारे ही विचरण करते हैं गंगा जी के किनारे यात्रा करने में पग पग पर प्रयाग का फल मिलता है गंगा जी के किनारे को साधु महात्माओं का राज मार्ग ही समझना चाहिए प्रभु भी गंगा जी के किनारे के ग्रामों में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए और लोगों को प्रेमानंद में प्लावित करते हुए प्रयाग पहुँचे तथा वहाँ पर पुनः यमुना जी के दर्शन करके प्रेम में उन्मत्त हो कर होकर नृत्य करने लगे प्रयागराज में संगम पर वैसे ही सदा मेला सा लगा रहता है किंतु प्रभु के आने से उस मेले की शोभा और भी अधिक बढ़ गई हजारों आदमी आ आकर प्रेम में विभोर होकर प्रभु के साथ नाचने लगते और नाचते नाचते बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ते इस प्रकार प्रभु के प्रयाग में आने से वहाँ पर भक्ति की एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई सभी प्रभु प्रदत्त प्रेमासव का पान करके पागल से बन गए और अपने आप को भूल कर सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा हे नाथ नारायण वाचुदेव भगवान के इन सुमधुर नामों से आकाश मंडल को गुंजाने लगे